श्री विष्णु शंकर विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्यम प्रमाण प्राणनलय प्राणजीवन तत्व तत्वत्मा जन्म मृत्युजरातिग प्रमाण प्राणनिलय प्राणीवन तत्व तत्व एकात्मा जन्ममृत्यु जन्म्युजराति प्रमति सवित स्वयं प्रमा ब्रह्म इति ज्ञान प्रमा प्रज्ञ ब्रह्मते ज्ञानस्वूपम पर्थवी तमेवाथस्वेण भ्रांतिदर्शन तथित विष्णुपुराणे प्रमिति संवित अर्थात स्वयं परमारूप होने से भगवान प्रमाण है श्रुति कहती है प्रज्ञान ब्रह्म है पुराण में कहा है जो परमार्थतः अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप है किंतु भ्रांत दृष्टि से देखने पर पदार्थ रूप से स्थित है उन्हें प्रणाम करके प्राणाइंद्रिया जीवे निलीयंते देहस्य तत्तंत्रह से धारकानाद वस्म निलीयतेति प्राणो जीव परे पुंसी निलीयत जीवांशरनीति वाणनिलय उसके अधीन होने से प्राण अर्थात इंद्रियां जिस जीव में लीन होती है वह प्राण प्राणनिलय है अथवा देह धारण करने वाले प्राण अपान आदि उसमें जीव में लीन होते हैं इसलिए वह प्राण निलय है जो प्राणित अर्थात जीवित रहता है वह जीव ही प्राण है वह परम पुरुष में लीन होता है इसलिए परम पुरुष प्राण निलय है अथवा प्राण और जीवों को अपने आप में संग्रहित करते हैं इसलिए प्राण निलय है पोषियनूपेण प्राणन प्राणभृत अन्न रूप से प्राणों का पोषण करने के कारण प्राण है प्राणृत प्राणिनोजीवयन प्राणाख्य पवन प्राण जीवन न प्राणेन्न पानेन मृत्यो जीवति कशन इतरेण तो जीवन यस्ता उपासी मंत्रवर्णा प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखने के कारण प्राण जीवन है मंत्रवर्ण कहता है कोई भी मनुष्य न प्राण से जीता है न अपाण से बल्कि किसी और ही से जीते हैं जिसमें कि ये दोनों आश्रित हैं तत्व तथ्यम अमृतम सत्यम परमार्थतः सतत्वमित्येते एक अर्थवाचन परमार्थ सतो ब्रह्मणो वाचका शब्द तथ्य अमृत सत्य और परमार्थतः सतत्व ये सब शब्द एक वास्तविक सस्वरूप ब्रह्म के ही वाचक हैं अत वह तत्व है यथावद तत्व स्वरूप यथावत वेत्ती तत्वित तत्व अर्थात स्वरूप को यथावत जानते हैं इसलिए भगवान तत्विद हैं एकाशावात्मा चेति एकात्मा आत्मा वा आसीत इति इदमेक्रसीतु उच्चा यदादत् यती विषयान यस्मादात्मे गीये तथा स्मृत भगवान एक आत्मा है इसलिए वे एक आत्मा है श्रुति कहती है पहले यह एक आत्मा ही था स्मृति का भी कथन है क्योंकि सब विषयों को प्राप्त करता, ग्रहण करता और भक्षण करता है तथा निरंतर वर्तमान रहता है इसलिए यह आत्मा कहा जाता है जायते अस्ति वर्धते विपरिमते अपक्षीयते नश्यति षद्भाव विकारातीतीत गति जन्म मृत्यु जरातिग न जायते मृत्य व विपाचित इत मंत्रवर्णात् जन्म लेना होना बढ़ना बदलना छीड़ होना और नष्ट होना ये छह भाव विकार है इनका अतिक्रमण कर जाते हैं इसलिए भगवान जन्म मृत्यु जराती है जैसा कि मंत्रवर्ण कहता है ज्ञान स्वरूप आत्मा न जन्म लेता है न मरता है भुरुभुअ स्वस्थ रुस्तार सविता प्रपिताम यज्ञो यज्ञ यज्वा यंगो यहाँ भूर्भुवस्वस्तुस्ता सविता प्रवितामह यपति यज्वा यूर्भुवस्व्याी व्याृति शुक्राईसाराण बहुचा आहुर्मोदिना जगत्र तरती प्लते वेति भृभुवस्वस्थ अग्नौंस्ताहुति सम्यम आदिमुपतिषते आदिज्ज्जाते वृष्टि वृष्टिर तत प्रजाति मनुवाच वचनाथ भूर्भुवस्व सामख्या लोकत्रिक्षो भूभुवस्वस्वस्तुतु लोकत्रयम् लोकत्रृक्षवद व्याप्य ठतीभुवस्वस्तुतु बहवृचों ने भूभुवह और स्वह नामक तीन व्याहृतियों को वेदत्रयी का शुक्र सार बतलाया है उनके द्वारा होमादि करके तीनों लोक की प्रजा तरती अथवा पार होती है इसलिए वह त्रयी सार है भ्रुभुव स्वस्थ है मनुजी का वाक्य है अग्नि में भली प्रकार दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है सूर्य से वर्षा होती है वर्षा से अन्न होता है और फिर उससे प्रजा होती है अथवा भ्रुभुव स्वस्तरु नामक लोकत्रय रूप संसार वृक्ष ही भ्रुभुव स्वस्तरु है अथवा भूभुवा और स्व नामक त्रिलोकी को वृक्ष के समान व्याप्त करके स्थित है इसलिए वे भ्रुभुवः स्वस्तरु है संसार सागरम तारियन तारह प्रणवो वा संसार सागर से तारने के कारण भगवान तार है अथवा प्रणवतर है सर्वस्या लोकस्य जनक सविता सम्पूर्ण लोकों के उत्पन्न करने वाले होने से भगवान सविता है पितामह ब्रह्मणों पितेति प्रतामह पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता होने से प्रीतामह हैं यज्ञात्मना यज्ञ यज्ञरूप होने से यज्ञ है यज्ञा पाता स्वामी व यज्ञपति सर्वयज्ञा भोक्ता च प्रभु इति भगवत वचनाथ यज्ञों के पालक अर्थात स्वामी होने से यज्ञपति है श्री भगवान ने कहा है सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ यजमात्मना तिष्ठन यज्वा यजमान रूप से स्थित होने के कारण यज्वा है वरा यज्ञय्याचेती वराती येद पदोंद्रष्ट क्रतुहस्तचि मुखा अग्निजिवर्भरोमा ब्रह्मशीरसो महातपा अहोरात्रि क्षण दिव्यो वेदांगश्रुतिभूषण आज सुव्रतंतुंडम घोषस्वनो महा धर्मस्यमय श्रीमा क्रम विक्रम सत्क्रिय प्रायश्चित्न खो घोरपशुजाहाभुज उद्घात्रो होम लिंगो बीजसौधी बीजौषधी महाफला वायुम्तरात्मा मंत्रस्फिग विक्रम सोमचोड़िता वेद स्कंदो हविगो वेगवान प्रागवंश का दीक्षाचिता दक्षिणा योगी महासत्र महान उपाकोषुक प्रवर्ग्यार्तभूषण ना छंदो गतिपथो गुजोपनिषदा सद छायापत्सहाृंग्रिता ति हरिवंशें यज्ञ वरा भगवान के अंग हैं इसलिए वे यज्ञांग हैं हरिवंश में कहा है वे यज्ञमूर्ति वरा भगवान वेद रूप चरण योप रूप दाढ़ क्रतुरूप हाथ चितुरूप मुख अग्निरूप जिह्वा दर्भरूप रोम तथा ब्रह्मरूप सिरवाले और महान तपस्वी हैं वे दिव्य स्वरूप हैं रात और दिन उनके नेत्र हैं छह वेदांग कर्ण भूषण है घृतनाशिका है श्रुआ थुथुनी है और शाम वेद घोष है वे महान धर्म सत्यमय तथा श्री संपन्न है और क्रम विक्रम रूप सत्यक्रियाओं वाले रूप नखों वाले भयंकर तथा यज्ञ पशु रूप घुटनों वाले एवं महान भुजाओं वाले हैं और उद्गाता उनकी आते हैं होमलिंग है बीज और औषधि महान फल है वायु अंतरात्मा है मंत्र त्वचा है और सोमरस रक्त है तथा वे विशेष क्रम अर्थात गति वाले हैं वेदे उनका स्कंध अर्थात कंधा है हवि गंध है तथा वे हव्य कव्य रूप अत्यंत वेग वाले प्रागवंश रूप शरीर वाले बड़े तेजस्वी और नाना प्रकार की दीक्षाओं से अर्चित हैं वह महासत्र में महायोगी दक्षिणारूप हृदय वाले उपाकर्म रूप होठ और धातों वाले तथा प्रवर्ग रूप आवर्तो रोम संस्थानों से विभूषित हैं नाना प्रकार के छंद उनके आने जाने का मार्ग है अति गुह्य उपनिषद आसन बैठने का स्थान है तथा मेरुशृंग के समान ऊंचे शरीर वाले वे वराह भगवान अपने छाया रूप पत्नी के सहित विराजमान है यज्ञशाला के पूर्व में यजमान आदि के ठहरने के लिए बने हुए घर को प्रागवंश कहते हैं फल हेतु भूतान यज्ञान वायतीथि यज्ञवाहन फल के हेतु भूत यज्ञों का वहन करते हैं इसलिए वे यज्ञवाहन हैं यज्ञभूत, यज्ञ यज्ञ साधन यज्ञानुह्यम यज्ञभृत, यज्ञकृत यज्ञ यज्ञ युक्साधन युह्यं अन्नमच यज्ञ बिहर्ती पातीवा यभृत यज्ञ को धारण करते अथवा उसकी रक्षा करते हैं इसलिए भगवान यज्ञत है जगदाद तदंते चंकती वृत जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते हैं इसलिए यज्ञकृत हैं यज्ञान तमाराधनात्मना शेषीति यज्ञे अपने आराधनात्मक यज्ञों के शेषी अर्थात शेष की पूर्ति करने वाले हैं इसलिए यज्ञ हैं यज्ञम भुक्ते भुनगते तिवा यज्ञ भुग यज्ञ को भोगते अथवा उसकी रक्षा करते हैं इसलिए यज्ञ है। यज्ञभुख हैं यज्ञ साधन तत्प्रातावि यज्ञ साधन यज्ञ उनकी प्राप्ति का साधन है इसलिए वे यज्ञ साधन हैं यज्ञल कुरातकृत वैष्णोरीक्ष पूर्णाहुत्या पूर्ण करवा यज्ञ समाप्ति करोतीवा यज्ञांतकृत यज्ञ का अंत अर्थात उनके फल की प्राप्ति कराने के कारण यज्ञांतकृत है अथवा वैष्णव ऋक का उच्चारण करते हुए पूर्णाहुति से पूर्ण करके यज्ञ समाप्त करते हैं इसलिए यज्ञांतकृत है यज्ञा गुह्यम ज्ञान यज्ञ फलाभिसंधि रहित तो यज्ञः तद पचाराद् ब्रह्म यज्ञगुह्यम यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अथवा फल की कामना से रहित तो कोई भी यज्ञगुह्य है उसका ब्रह्म के साथ अभेद मानने से ब्रह्म ही यज्ञ गुह्य है अद्यते भूतै अति भूतानिति अन्नम भूतों से खाए जाते हैं अथवा भूतों को खाते हैं इसलिए अन्न है अन्न मती अन्नाद अन्न को खाने वाले होने से अन्नाद हैं सर्व जगदन्नादूपेण भोक्तृभ भोग्यात्मकमेवेति दर्शतम एवकार शब्द सर्वना परुचिता वृत्ति दर्शय संपूर्ण जगत अन्नादि रूप से भोक्ता भोग्य रूप ही है यह दिखलाने के लिए एव कारक का और सब नामों की वृत्ति समुचित करके एक परम पुरुष में ही प्रदर्शित करने के लिए चा शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मयोनि स्वयं जा तो वही खान सामगायन देव की नंदन सृष्टाचि सह पापनाशन आत्मयोनि ही स्वयं जाता वैखान सामगायन देवकी नंदन है स्रष्टाचितीश पापनाशन आत्मयोनिपादान कारण नान्य देति आत्मयोनि आत्मा ही योनि अर्था उपादान कारण है और कोई नहीं इसलिए भगवान आत्मयोनि है क्योंकि भगवान और आत्मा में अभेद है निमित्त कारणम एवेति निमित्तकारणम अभी सबती दर्शं जाताकृति प्रतिज्ञा दृष्टानतानुपरोधात्र स्थापित उभयकारणव हरेह निमित्तकारण भी वही है यह दिखलाने के लिए स्वयं जात कहा गया है प्रकृति अर्थात उपादान कारण और निमित्त कारण भी ब्रह्म है क्योंकि ऐसा मानने पर प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त का उपरोध नहीं होता इस ब्रह्मसूत्र से हरि का निमित्त और उपादान कारणत्व स्थापित किया गया है विशेषेण खननाथ बैखान धरणि विशेषेण खनित्वा पातालवाचीन ऋण्याक्ष वाराह रूप आस्था जघानेति पुराणे प्रसिद्धम् विशेष रूप से खोदने के कारण वे खान है पुराणों में यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को विशेष रूप से खोदकर पातालवासी हिरण्याक्ष को मारा था सामान्य गायती थी साम गायन श्याम गते हैं इसलिए साम गायन है देवक्या सुतो देवकी नंदन ज्योति से शुक्रारी चानी ढोके त्रयोलोका लोकपालास्त्री चयुतस्त्रिय पंच सर्वे देवा देव की पुत्र इति महाभारते देवकी के पुत्र होने से देवकी नंदन है महाभारत में कहा है लोक में जितने शुभ ज्योतियाँ अर्थात ग्रह नक्षत्र आदि और अग्निया है वे सब तथा तीनों लोक लोकपाल वेदत्रयी तीनों अग्नियाँ पाँचों आहुतियाँ और समस्त देवगण देव की पुत्र ही हैं आजकल महाभारत का जो संस्करण प्रचलित है उससे श्लोक का कुछ पाठ भेद है सृष्टा सर्वलोक संपूर्ण लोकों के रचयिता होने से सृष्टा है क्षितेर भूमिरीश क्षितीश दशरथात्मझ क्षितिअ अर्थात पृथ्वी के ईश स्वामी होने के कारण दशरथ पुत्र राम खितीश है क्षितीश कीर्तिपूजि ध्या स्मृत पापराशि नासेन पाप पक्षोपवासा यद पापम पापं प्रणस प्रणश्यति प्राणायाम स तेन तत्पमश्येराम प्राणायाम सहस्रेण युप नश्ये नृ क्षणमात्रेण तत्पाप हरे ध्याना प्रणश्यति ये वृद्ध साता तपे कीर्तन पूजन ध्यान और स्मरण करने पर संपूर्ण पाप राशि का नाश करने के कारण भगवान पाप नाशन है वृद्ध साता तप का कथन है एक पक्ष तक उपवास करने से पुरुष का जो पाप नष्ट होता है वह स्व प्राणायाम करने से नष्ट हो जाता है तथा तो एक सहस्त्र प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है वह श्रीहरि का क्षण मात्र ध्यान करने से नष्ट हो जाता है